निया पत्रिका पत्रिकावली शोध को जो नाम लाजते नहीं राो रघुबीर कारुणिक बिनु कार नही हरि हरि सकल भव भीर वेद विदित जग विदित जमिल विप्रबंध यगथाम घोर जमालय जात निवारो सुतहित सुमिरत नाम पशुपामर अभिमान सिंधु गज ग्रस्यो आई ज सुमिरत सकृत सपदिया प्रभु हरियो दुसहुरदार धन साधगी धगन कादिक दिक अग्नि तयोगुन मोल नाम ओटते राम सबन की दूरी करी सब सूल कहिया चरण घाटे हो तिन ते रघुकुलूषण भूप सी रत तुल से दास निशिबासर पर्यभ्यो मितमकूप हे रघुबीर ऐसा कौन है जिसे आपने अपने नाम की लाज से अपनी शरण में नहीं रखा हे हरी आप तो बिना ही कारण करुणा करने वाले और जन्म मरण रूपी संसार के भय को दूर करने वाले हैं वेद में प्रकट है और संसार में भी प्रसिद्ध है कि अजामिल जाति का ब्राह्मण महान पापों का स्थान था यमलोक जाते समय जब उसने पुत्र के बहाने आपका नारायण नाम लिया तब आपने उसे यमलोक जाने से रोक दिया जब मगर ने महान अभिमानी पामल पशु हाथी को पकड़ लिया तब उसके एक ही बार स्मरण करने पर हे प्रभो आप वहां दौड़े आए और उसकी दुस्सह हार्दिक पीड़ा को मिटा दिया मगर से छुड़ाकर उसे परम धाम प्रदान कर दिया व्याध वाल्मीकि निषाद गुह गिद्ध जटायु गलिका पिंगला इत्यादि अगणित जीव जो पापों की जड़ थे परंतु हे राम जी आपने अपने नाम की ओट से इन सबकी सारी पीड़ाओं का नाश कर दिया हे रघुवंश भूषण महाराज मैं इन सबों से किस आचरण में कम हूँ फिर भी मैं तुलसी रात दिन भयानक अज्ञान रूपी कुएं में पड़ा दुख भोग रहा हूँ सबको निकाला है तो अब मुझे भी निकालिएगा कृपा सिंधु जन दीन दुआरेब जहाँ तुम पुकार के दुख दाहे गज प्रहलाद पांडुत कप सबकट में जो प्रणत बंधु भय बिकल बिभीषण उठसो भरत जो भेटो मैं तुम रो ले नाम ग्राम एक भजन विवेक विराग लोग भले मैं क्रम कम कर लाओ तो सु भरे कुटिल कामादिक कर भरियाई तिन नारियर धनपुर राख हे राम गुसाई समसेवा छ दान दंड हो रचाय पचिहारो बिन कारण को कलह बड़ो दुख प्रभु सो प्रगति कुट पुकारो सुरस्वार थी अनस अलायक निठुर दया चित नाही जाऊँ कहाँ को विपत्ति निवारक भवतारक जग माहीं। तो तुमरो और न भगत बारक जो अब खेरो एक कृपा सागर यह तुम्हारा दीन जन तुम्हारे द्वार पर सहायता क्यों नहीं पाता जब जहा पर दुखियों ने तुम्हें पुकारा तब वहीं पर तुमने उनके दुख दूर कर दिए गजराज प्रहलाद पांडव सुग्रीव आदि सबके शत्रुओं से दिए गए कष्ट तुमने दूर कर दिए भाई रावण के डर से व्याकुल शरणागत विभीषण को उठाकर तुमने भर भरत की नाई हृदय से लगा लिया फिर मेरे लिए ही ऐसा क्यों नहीं होता मैं तुम्हारा नाम लेकर अपने हृदय में एक गाँव बसाना चाहता हूँ और उसमें बसाने के लिए मैं धीरे धीरे भजन विवेक वैराग्य आदि सज्जनों को इधर उधर से लाता हूँ पर यह सुनकर क्रोधित हो दुष्ट काम क्रोध लोभ मोह मद जबरदस्ती करते हैं और उन बेचारे भजन आदि भले ही आदमियों को निकाल निकालकर कर हे प्रभो उस गांव में दुष्ट स्त्री शत्रु और धन आदि नीचों को ला ला बसाते हैं साम दाम दंड भेद और सेवा टहल करके तथा और अनेक उपाय करके मैं थक गया हूँ तब हे प्रभो इस बिना ही कारण की लड़ाई के इस महान दुख को आज मैंने तुम्हारे सामने खुलकर निवेदन कर दिया है तुम्हारे सिवा यह दुख और सुनता भी किसे सुनाता भी किसे क्योंकि देवता तो स्वार्थी असमर्थ अयोग्य और निष्ठुर हैं उनके चित्त में तो दया नहीं है मैं कहाँ जाऊँ तुम्हारे सिवा कौन विपत्ति दूर करने वाला है कौन इस संसार सागर से पार उतारने वाला है तुलसी यद्यपि नीच है पर है तो तुम्हारा ही और किसी का गुलाम तो नहीं है अपना जानकर एक बार भक्ति रूपी बाँह दे दो जिससे यह तुम्हारे नाम का गांव अच्छी तरह से आबाद हो जाए अर्थात हृदय में तुम्हारी भक्ति के प्रताप से भजन ज्ञान वैराग्य का विकास होकर काम क्रोधादि का नाश हो, हो जाए हो, हो सब विधि हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो ते ख्याल काल कल केरो काल कर्म इंद्रिय विषय गाहक गन घेरो होन कबूलत बांध के मोल करत करेरो बंद छोर तेरो नाम है रो मैं कहो तब छल प्रीत के मांगे उर डेरो नाम ओट अब लग बचो मल जुग जग जेरो अब गरीब जन पोषिए पाए बो नहेरो ही कौतुक बन को प्रभु न्याव को कहिए कृपाल तुलसी है मेरो हे राम जी मैं सब प्रकार आपका दास बनना चाहता हूँ पर यहाँ तो जगह जगह साहबी हो रही है भाव यह कि मन और इंद्रियां सभी मेरे मालिक बन बैठे हैं यह सब कलिकाल के खेल हैं काल कर्म और इंद्रिय रूपी ग्राहकों ने मुझे घेर रखा है जब मैं उनके हाथ बिकना कबूल नहीं करता तब वे मुझे बांध कर मुझ पर कड़ा दाम चढ़ाते हैं अर्थात जैसे तैसे लालच दिखाकर अपने वश में करना चाहते हैं आपका नाम बंधन से छुड़ाने वाला है और आपका बाना भी बड़ा है जब मैंने उन ग्राहकों से यह कहा कि भाई मैं तो रघुनाथ जी के हाथ बिक चुका हूँ तब वे कपट प्रेम दिखाकर मुझसे मेरे हृदय में बसने के लिए स्थान मांगने लगे यदि उन्हें स्थान दिए देता हूँ तो अभी तो वे दीनता दिखा रहे हैं पर जगह मिल जाने पर धीरे धीरे उस पर अपना अधिकार जमा लेंगे अब तक मैं आपके नाम के सहारे बचा रहा पर अब तो यह कलयुग मुझे देर किए हैं अतएव अब इस गरीब गुलाम का पालन कीजिए नहीं तो फिर खोजने से भी इसका पता ना लगेगा हे नाथ आपने जिस लीला से पक्षी उल्लू का और कुत्ते का फैसला कर दिया था उसी लीला से इस कलयुग से यह भी कह दीजिए कि तुलसी मेरा है इतना कह देने से फिर कलयुग का इस पर कुछ भी वस चलेगा वन में उल्लू और गिद्ध एक ही घर में रहते थे एक दिन गिद्ध ने बुरी नीयत से घर पर अपना अधिकार करना चाहा और उल्लू से कहा हमारा घर खाली कर दो इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं नहीं मानते तो चले चलो राजा जी से न्याय करा ले अंत में दोनों श्री राम जी के दरबार में आए रामचंद्र जी ने उल्लू से कहा घर किसका है तो इसमें कब से रहता है उल्लू ने उत्तर दिया महाराज जब से वृक्षों की सृष्टि हुई तब से मैं उस घर में रहता हूँ गिद ने कहा कि जब से मनुष्यों की सृष्टि हुई तब से मैं रहता हूँ भगवान ने कहा कि वृक्षों की सृष्टि मनुष्यों से पहले हुई है इसलिए घर उल्लू का ही है तुम्हारा नहीं तुम घर खाली कर दो दूसरा एक दिन श्री राम जी के दरबार में एक कुत्ता आया और रोता हुआ कहने लगा महाराज तीर्थ सिद्धि नामक ब्राह्मण ने बिना ही अपराध लाठी से मेरा सिर फोड़ दिया आप मेरा न्याय कर दीजिए भगवान ने ब्राह्मण को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने निरपराध कुत्ते के सिर पर क्यों लाठी मारी ब्राह्मण ने कहा कि मैं भीख मांगता फिरता था इसे मैंने रास्ते से हटाया जब यह न हटा तब मैंने लकड़ी मार दी ब्राह्मण को अदंडनीय समझकर भगवान विचार करने लगे इतने में कुत्ते ने कहा कि भगवान आप इसे कालिंजर का महंत बना दीजिए मैं भी पूर्वजन्म में एक महंत था भक्षाभक्ष खाने से मुझे कुत्ता होना पड़ा महंती बहुत बुरी है कुत्ते के कहने पर भगवान ने उसे कालिंजर का महंत बना दिया